भाष्यार्थ अध्याय तृतीय खंड असत्य से आवृत्त सत्य की उपासना और नापा यथोक्तात्म ध्यान साधनाम साधकानामुस्ननाथम अक्रोशंत कष्टिदु वर्तते स्वात्म शक्त प्राप्या अपी उपरयुक्त आत्म ध्यान रूप साधन के अनुष्ठान के प्रति साधकों में उत्साह पैदा करने के लिए दया करने वाली श्रुति कहती है यह बड़े ही कष्ट की बात है कि अपने स्वात्मा में ही स्थित और प्राप्त होने योग्य भी तमें सत्या काम अनिता सत्यानाम सतामृतम अपिधानम जो जो येतः प्रयति न तमेह दर्शनाय लभते वे ये सत्य काम अनृत अन्रित, अनुताच्छादन युक्त है सत्य होने पर भी अनुत मृथ्या उनका अभिधान आच्छादन करने वाला है क्योंकि इस प्राणी का जो जो संबंधी यहाँ से मर कर जाता है वह वह उसे फिर देखने के लिए नहीं मिलता इमे सत्याह कामा पिधाना तईमें सत्या काम अनृता आत्मस्था स्वाश्रयाण सता बाह्य विषय स्तन्न भोजनाच्छादनादीसु तृष्णा तनिमित स्वेच्छा प्रचार मिथ्या ज्ञान रूप आच्छादन वाले हैं अपने ही आश्रित रहने वाली उन आत्मस्थित कामनाओं का अपिधान है स्त्री अन्न भोजन और वस्त्रादि बाह्य विषयों में जो तृष्णा है उसके कारण होने वाला स्वेच्छाचार मिथ्या ज्ञान जनित होने के कारण अनुत कहा जाता है तन निमित्त सत्यानाम कामान अप्राप्ति रिथ्यपिधानम इवापिधानम उनके कारण सत्य कामनाओं की प्राप्ति नहीं होती इसलिए यह उपाध अपिधान के समान अपिधान है वास्तविक अपिधान नहीं है कथम अनधानन तलाभ्यो यो यस्मादस्य जनो पुत्रो भ्राता भ्रता इतोस्मान इतस् लोका मियते तमीष्ट पुत्र भ्रतर वा स्वहृदे विद्यमी पुनर्दर्शन ये छन्नपी लभते मिथ्या के कारण उनकी प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती तो बतलाया जाता है क्योंकि इस जीव का जो जो पुत्र भाई अथवा इष्ट इस्लोक से मर कर जाता है अपने हृदय हृदयाकाश में विद्यमान रहने पर भी उस इष्ट पुत्र अथवा भाई को वह इच्छा करने पर भी इस लोक में फिर देखने को नहीं पाता अथ ये चा से हिवा ये चेता यभते सर्व तद्र गिंदतेत्र यसे साम अनृता हिण्यनिहतम अक्षेत्रा उपर्योपरी सचर तो मेवे मेमा सर्वा प्रजा अर्ग एतम् ब्रह्मलोक न विंदंत नृत प्रत्यूढ़ा तथा उस श्लोक में अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक पुत्रादि को और जिन अन्य पदार्थों को यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता उन सब को यह इस हृदया काशित ब्रह्म में जाकर प्राप्त कर लेता है क्योंकि यहाँ इसके ये सत्य काम अनृत से ढके हुए रहते हैं इस विषय में यह दृष्टांत है जिस प्रकार पृथ्वी में गड़े हुए स्वर्ण के खजाने को उन स्थान से अनभिज्ञ पुरुष ऊपर ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्य प्रति ब्रह्मलोक को जाती हुई उसे नहीं पाती क्योंकि यह अनृत के द्वारा हर ली गई है अथ पुनर्े चास् विदुषो जंतोर्जीवा जीवंती है पुत्रा भात्रादय वा ये चेता मृता इष्टा संबंधिनो यदि लोके वस्त्रान पानादि रत्नादिवा वस्विछन्न लृदयाकाशाख्ये ब्रमणि ग्वा यथोक्न विधि विंदते लभते अत्रस्म हादसे यस्मादश्य यथोक्ता हा सत्या काम प्रवर्त अनृता पिधान तथा इस विद्वान प्राणी को जो जीव इस इस्लोक में जीवित पुत्री या भ्रता आदि अथवा जो प्रेत मरे हुए इष्ट संबंधी तथा इस लोक में जो वस्त्र एवं अन्न पानादि और रत्नादि पदार्थ इच्छा करने पर भी नहीं मिलते उन सबको यह इस हृदयाकाश रूप ब्रह्म में पहुंचकर उपर्युक्त विधि से प्राप्त कर लेता है क्योंकि यहाँ उसके इस हृदयाकाश में ये उपर्युक्त सत्य काम मिथ्या से आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं कथमितदनयाय्य मतुच्य तथा हिण्य निधि हिण्यम पुनग्रहणा निधातृधीयत निधिस्तम हिण्य निधि निहित भूमि रजस्ताक्षिप्त अक्षेत्रा निधि शास्त्रे निधि क्षेत्र मजान निधेरी सचरों निधि चंदेयु शक्य वेदनमी एवंवामेम एवं आविद्यावत सर्वा इमाः यथोक्त हृदय काशाख्यम ब्रह्मलोक ब्रह्म, ब्रह्म लोको ब्रह्मलोक हरह प्रत्य गच्छन्तोपि सुसुप्त न नीति न लबन्ते एसो हम ब्रह्मलोक भावम् आपन्नो नद्येती अनृतेन ही यथोक्न ही यस्मा हिता स्वूपिद्यादोष बहिरपकृष्टा अतः वर्तते वर्तन जंतूना अपि अभी नवत् न इत्यभिप्रायः अपने आत्महूत ब्रह्म में विद्यमान रहने पर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध नहीं होती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 निधि शास्त्र द्वारा निधि क्षेत्र को न जानने वाले पुरुष निधि के ऊपर संचार करते हुए भी जिसका ज्ञान प्राप्त होना संभव भी है उस निधि को भी नहीं जानते उसी प्रकार यह संपूर्ण अविद्यावती प्रजा उपर्युक्त हृदया काश संज्ञक लोक को ब्रह्म यही लोक है उस ब्रह्म लोक को सुषुप्तिकाल में प्रतिदिन जानने पर भी यह मैं इस समय ब्रह्मलोक भाव को प्राप्त हो गया हूँ इस प्रकार नहीं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 अहर हर वस्गम लोक लोकमेति वह यह आत्मा हृदय में है यदि अयम यह हृदय में है यही इसका निरुक्त व्युत्पत्ति है इसी से यह हृदय है इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्रतिदिन लोक को जाता है स वै य इति प्रकृतो वै शब्देन तरयती ऐसा विवक्षित आत्मा हृदि हृदयपुंडलीक आकाश शब्दे शब्दना तई तस्तःत निरुक्त निर्वचनम हृदय हृदय आत्मा वर्ततनामचन प्रसिद्यादगंत अहर इत्यभिप्रायः वै प्रत्यहम् एवं विध्यम आत्मेति जानन स्वर्गम लोकम हार्दम ब्रम्हेती प्रतिपद्यते वह जो आत्मा है आत्मा पद पापमा इस प्रकार जिसका प्रकरण है उस आत्मा का ही श्रुति वही शब्द से स्मरण कराती है यह विवक्षित आत्मा हृदय पुंडरीक में आकाश शब्द से कहा गया है उस इस हृदय का यही निरुक्त निर्वचन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 विदपिश्त काले हादम ब्रह्मा प्रतिपद्यत युप्त काले सता सौम्य तदा संपन्नुक्तवाद शु इस प्रकार न जानने वाला भी सुषुप्त काल में ब्रह्म को प्राप्त होता ही है क्योंकि सुषुप्त काल में हे सौम्य उस समय यह सत से संपन्न हो जाता है ऐसा कहा गया है बाढ़ तथाप्यस्थ विशेष यहा जानन सर्वो जानन्न जान्चंतु सद्रह्म तथा तत्व प्रतिबोधि विद्वांस नोस्मी जानन सदम विद्वान्द्वां सुषुप्ते यद्य सत्संप्यप्य विदेव स्वर्ग लोकमेतीच्य देहपाते विद्या फलसवश्यम भावित वादितेश विशेषः ठीक है समाधान ठीक है ऐसा ही है तो भी कुछ विशेषता है जिस प्रकार विद्वान और अविद्वान सभी जीव सत ब्रह्म ही हैं तथा पितु व है इस प्रकार घोषित किया हुआ विद्वान मैं सत ही हूँ और कुछ नहीं इस प्रकार जानता हुआ सत ही हो जाता है इसी प्रकार यद्यपि सुषुप्त में विद्वान और अविद्वान दोनों ही सत्य को प्राप्त होते हैं तो भी केवल इस प्रकार जानने वाला ही स्वर्ग लोग को प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है क्योंकि देहपात होने पर भी विद्या का फल अवश्यंभावी है यही इसकी विशेषता है अथ्रसाद शरीरा समुत्था परम ज्योतिरूप सम्पद्य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 उस इस ब्रह्म का सत्य या नाम है सषुप्त कालेनात्मना सता संपन्न संप्य प्रसिदती जाग्रस्वोषात कालुष्य जहाती शब्दोंद्यपि नाम साधारण साधारण तथाप्य लोक इति सन्निहित में अपने आत्मा सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यक रूप से प्रसन्न होता है अथवा वह जागृत तथा स्वप्न के विषय और इंद्रियों के सहयोग से प्राप्त हुई कालिमा को त्याग देता है इसलिए यद्यपि संप्रसाद शब्द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 वही यत्न विशेष है जो वस्तु समीप होती है उसी के लिए ऐसा यह का प्रयोग किया जाता है अतः सम शब्द से यद्यपि सामान्यतः सभी जीवों का ग्रहण हो सकता है तथापि ऐसा रूप विशेष यत्न होने के कारण तीसरे मंत्र में कहे हुए प्रकरण प्राप्त विद्वान के लिए ही प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वही समीप है सोथेदम शरीरम हितस्मा शरीर समुत्था शरीरत्म भात न तादीव समुत्थतीह युक्त स्वेणेती विशेषणा न उत्था स्वूप साम स्व ततिप्त चे सैतक्षण विज्ञप्ति स्वभाव ज्योति ऊपंप्युपगम्येतनामीयेणी निष्प्यतेगे तस्वर विद्य देंहमेवापरम ोपगत उच्यते स्न ेणे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 पर अर्थात परमात्मा लक्षण विज्ञप्ति स्वरूप ज्योति को प्राप्त हो अर्थात आत्मस्थिति में पहुंचकर स्वकी अर्थात अपने रूप से संपन्न हो जाता है इस स्वरूप प्राप्ति से पूर्व वह अपर रूप देह को ही अविद्या के कारण आत्मभाव से समझता था उसी की अपेक्षा से स्वयं रूपेण अपने स्वरूप से ऐसा कहा गया है अशरीरता ह्यात्मन स्वरूपम यस्व परम आपद्यते संप्रसाद एस आत्मे होवाच स ब्रूयाद युतिया निुक्त्यंचदमृत अमृत विनाशी भूमैभूम भुमनो अतएवाभं भुं एतद् ब्रमेति अशरीरता ही आत्मा का स्वरूप है जिस अपने परम ज्योति स्वरूप को सम्प्रसाद प्राप्त होता है वही आत्मा है ऐसा आचार्य ने कहा तात्पर्य की श्रुति ने जिसे नियुक्त किया है उस आचार्य को शिष्यों के प्रति ऐसा कहना चाहिए तथा यही अमृत अविनाशी भूमा है क्योंकि जो भूमा है वही अमृत है ऐसा कहा जा चुका है इसी से यह अभय है क्योंकि भूमा से भिन्न दूसरी वस्तु का अभाव है इसलिए यह ब्रह्म है तस्य हवा एतस्य तसवा ब्रमणो नामधान सत्यमीति सत्यम छतथम ब्रह्म सत्य तत्म थ आत्मे युक्त अथ किम्थम इद नाम पुनरुच्य तदुपासनाधिस्तु उस इस ब्रह्म का यह नाम अभिधान है वह क्या है सत्य सत्य ही अभिथ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 नोभे यदने तस्मा हर हर वेस्वर्गम लोक में तीन वे ये सर सकार तकार और यम तीन अक्षर हैं इनमें जो सकार है वह अमृत है जो तकार है वह मृत है और जो यम है उसमें वह दोनों का निमन करता है क्योंकि इससे वह उन दोनों का निमन करता है इसलिए यम इस प्रकार जानने वाला प्रतिदिन ही स्वर्ग लोग को जाता है तानि हवा ब्रह्मलो तावाएताक्षरा तिंडेता सतीय मिति सकारत याराण उच्चाराथ अबंध हस्व नैवाक्षरण पुनः प्रतिदेशा तेज तत्त यद तदमृत तब्रम अमृतवाचकमृत एव सकारा निर्दिषा अथ ये तकार तन्मर्त्यम अथ यद तेनाक्षरेना तेनाक्षरमृत मर्त्ये पूर्व उभे अक्षरे यछति यमयतिमयति वशी कौचैत्त्मल्यथ वे ये ब्रह्म के ब्रह्म के तीन नामाक्षर हैं सी और यम अर्थात स सरका सकार तकार और यम है तकार में जो इकार है वह उच्चारण मात्र के लिए अनबंध है क्योंकि पीछे हृस्व इकार से ही उसका निर्देश किया गया है उनमें से वहाँ जो यानी सकार है वह अमृत है ब्रह्म है अमृत का वाचक होने के कारण अमृत रूप तकार का ही तकारांत निर्देश किया गया है तथा जो तिजादी तकार है वह मर्त है और जो यम अक्षर है उस अक्षर से अमृत और मर्त संज्ञक पहले दोनों अक्षरों का प्रयोग करने वाला उनका नियमन करता है और अर्थात उसके नियमन स्वभाव से उन्हें वशीभूत करता है यद्यस्मादनेन यद्यस् यस्मितेतेनोभे यछति तस्मा संय्यते हेतेन यमक्ष्येत ब्रह्मनामा क्षरशापीदम अमृतवादी धर्म महाभाग्यम कि मुतना नाम वतुपा स्तूयते ब्रह्मनाम नाम वेतवीत अरहरवा एवं विस्वर्गम लोकमेतुक्ता क्योंकि इस अक्षर के द्वारा उन दोनों को नीमन करता है इसलिए यह यम है इस यम अक्षर के द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों अक्षर सैयद से दिखाई देते हैं ब्रह्म के नाम से अक्षरों का भी यह अमृतत्व आदि धर्मवान होना परम सौभाग्य है फिर नामी के विषय में तो कहना ही क्या है इस प्रकार उसके उपास्यत्व के लिए ब्रह्म के नाम का निर्वचन करके ही उसकी स्तुति की जाती है उस नामी को जानने वाला एवं विद कहलाता है वह एवं विद इस प्रकार जानने वाला नित्य प्रति स्वर्ग लोक को जाता है ऐसा अर्थ पहले कहा ही जा चुका है इत छांदोग्योपनिषद अष्टम अध्याये तृतीय खंडभाष्यम संपूर्णम